समाधिपाद के 45 सूत्र हुए हैं बयालीसवें सूत्र से लेकर के चौवालीसवें सूत्र तक तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितरका समापत्ति यहां से लेकर के या एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता यहां तक यानी तीन सूत्रों में इन तीनों सूत्रों में समापत्तियों को लेकर के चर्चा की है और स्पष्ट किया गया था समापत्ति कहते हैं समाधि को चार समाधियों की चर्चा की है यानी चार समापत्तियों की चर्चा हुई है सवितर का समापत्ति निर्वितर का समापत्ति सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति इन चार समापत्तियों को लेकर के 46वें सूत्र में एक बात कही जा रही है इन चार समापत्तियों का एक सामूहिक समुदाय के रूप में एक नाम दिया जा रहा है एक संज्ञा दी जा रही है बार बार इन चारों समापत्तियों का नाम ना लेकर के एक शब्द से उसका कथन किया जाए सामूहिक नाम रख दिया जाए महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं वो कहते हैं ता एव सबीजह समाधि सरल है सूत्र ता एव सबीज समाधि सामान्य संस्कृत को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं ता शब्द सर्वनाम शब्द है और किस लिंग में है पुल्लिंग में है नपुंसक लिंग में है या स्त्रीलिंग में है जानते हैं स्त्रीलिंग में है नपुंसक लिंग में होता तो तत् शब्द होता तत् तत्तेता पुल्लिंग में होता तो सह तू ते ऐसा होता लेकिन यहां पर है ता यानी सा ते ता बहुत सरल है स्त्रीलिंग में प्रयोग में यहां पर आया है स्त्रीलिंग में दिया है ता ए सभी सबीजह समाधि अब ये जो ता शब्द है यहां पर बहुवचन में है स्त्रीलिंग में और उनके लिए कहा जा रहा है पहले उसका नाम कहीं पर बताया गया हो किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा पहले बता दी गई हो बार बार उस संज्ञा उस नाम का कथन ना करके सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में ऐसा एक नियम है तो ता ता का मतलब वे वे कौन समापत्तियां जो बयालीसवें सूत्र से लेकर के चौवालीसवें सूत्र तक स्पष्ट किया था ता वे समापत्तियां वे कौन सी समापत्तियां सवितर का समापत्ति निर्वितर का समापत्ति सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति ता वे समापत्तियां एव ही यानी उन्हीं समापत्तियों को यहां पर ता मतलब वे सारी समापत्तियां जो चार प्रकार की समापत्तियां हैं वे ही एवं करते ही वे समापत्तियां ही सबीज सबीज नामक समापत्तियां हैं सबीज समाधि उन चारों को सबीज समाधि शब्द से स्पष्ट किया है समाधि तो समाधि स्पष्ट है सबीज उन चार समापत्तियों को यहां सबीज शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है सबीजह समाधि कहते ही चारों समापत्तियों का ग्रहण होता है यह सामूहिक नाम है संप्रज्ञा समाधि के चार भेदों वाली जो समापत्तियां हैं संप्रज्ञा समाधि के चार भेद हैं और उन चार भेदों में पहला भेद है सवितर का, दूसरा है निर्वितर का तीसरा है सविचारा और चौथा है निर्विचारा अब बार बार सवितर का समापत्ति निर्वितर का समापत्ति सविचारा समापत्ति निर्विचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति जब कभी प्रसंग आए इन चारों नामों को बोलना ना पड़े इन चारों का नाम ना लेना पड़े एक नाम लिया जाए तो उन चारों का ग्रहण हो जाए इसलिए उन चार समापत्तियों का एक नाम दिया है एक संज्ञा दी है सबीज उन चार समापत्तियों को सबीज समाधि के नाम से पुकारा जाए अब यहां पर हमें यह समझने का प्रयत्न करना है तबीज समाधि वे चार समापत्तियां ही सबीज समाधि के नाम से कही जाती हैं वे चारों समापत्तियां ही सबीज नामक समाधि से कही जाती हैं बहुत सरल है चार समापत्तियों को सबीज समाधि कहा है अब ये जो सबीज शब्द आया है इन चार समापत्तियों के लिए अब इस सबीज को समझने का प्रयत्न कहते हैं यानी बीज सहित समापत्तियां हैं बीज प्राय सभी लोग समझते हैं बीज क्या होता है और सबीजह का मतलब है बीज सहित सबीज बीज सहित बीजे न सहितम स बीज जो बीज से युक्त है यानी इन चार समापत्तियों में बीज है इन चार समापत्तियों में बीज रहता है इसलिए इन चार समापत्तियों को सबीज नाम से पुकारा जाता है अब यह समझने की आवश्यकता है कि यह बीज क्या है और इन चार समापत्तियों में बीज रहता है तो वो क्यों रहता है और वो क्या है और क्यों रहता है इन बातों को समझना है महर्षि पतंजलि ने तो इन समापत्तियों का नाम दिया है सबीज शब्द से पुकारा है पर एक नियम है संस्कृत में एक नियम है ऋषियों का एक नियम है क्योंकि कोई नाम दिया जाता है जब कभी नामकरण किया जाता है तो वो ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता है उस नाम देने के पीछे कोई कारण होता है संस्कृत में इसको अनवर्थ संज्ञा कहते हैं अर्थात अर्थ के अनुरूप नाम दिया जाना अर्थ के अनुरूप नाम दिया जाना इसको अनवर्थ संज्ञा कहते हैं अनुअर्थ संज्ञा अनवर्थ संज्ञा यानी अर्थ के अनुरूप नाम देना तो यहां सबीज शब्द जो नाम दिया है सबीज शब्द से जो नामकरण किया है यहां अर्थ के अनुसार किया है यानी जो नाम दिया है उस नाम का जो मीनिंग है अर्थ है वो उन समापत्तियों में उन समा समाधियों में हैं। ऐसा नाम नहीं दिया जाना चाहिए वह अर्थ उसमें ना हो अथवा नाम दिया है और वो अर्थ कभी ना कभी उसमें आना चाहिए लोक में जब किसी का नाम दिया जाता है ऋषियों की परंपरा में वेद की परंपरा में वैदिक परंपरा में जो भी नामकरण किया जाता है जो भी नाम दिया जाता है उसके पीछे विशिष्ट प्रयोजन रहता है यदि किसी व्यक्ति का नाम दिया है देव तो उसमें देवत्व होना चाहिए अभी तो बच्चा है उसका नाम देव रखा है दो अक्षरों का नाम है देव उसमें देवत्व होना चाहिए देवत्व का मतलब है महानता उत्तमता उत्कृष्टता अच्छा कर्म करने वाले को देव कहते हैं जिसमें दिव्य गुण हो विशिष्ट गुण हो विशेष विशेषताएं हो उसको देव कहना चाहिए अब तो बच्चा है उस, उसके अंदर वो अर्थ तो है नहीं है परंतु उसके पीछे ये उद्देश्य रहता है उसे देव बनाना है और देव बनाया जाता है उसमें उत्तम गुण देने का स्वभाव उसके अंदर लाना है देव का अर्थ जो देने वाला है उत्तम गुण है उसके अंदर उपकारी है परोपकारी है दुनिया को सुख देता है दुख नहीं देता है जो दुनिया को यानी मनुष्यों को प्राणी मात्र को जो सुख देने वाला होता है उसको देव कहते हैं पर बच्चा है अभी उसमें वो देने का भाव नहीं है लेकिन बड़ा होने के बाद वो निश्चित रूप से देगा अगर नहीं देगा तो वैदिक परंपरा में वो नाम नहीं रखा जाता है इस बात को समझना है इसलिए जो नामकरण किया जाता है जो नाम दिया जाता है उस नाम का अर्थ उस व्यक्ति में स्थापित करना होता है माता पिता को और ऋषियों की परंपरा में ऐसी ही परंपरा रही है वो इसी प्रकार के नाम दिया करते थे और उन नामों का जो मीनिंग अर्थ होता था वो उस व्यक्ति में स्थापित करते थे मैं तो उसको अपने नाम को हटाना पड़ता और ऐसा ही होना चाहिए तो इसी प्रकार से यहां पर जो नाम है वो अर्थ के अनुसार है तो अब ये बीज का अर्थ मीनिंग क्या है इस बात को समझना है ता तबीज समाधि उन्हीं समापत्तियों को सबीज समाधि से कहा जाता है अब ये बीज क्या है सभी इस बात को समझते हैं बीज कहते हैं कारण को बीज जो है उसको बीज का मतलब कारण यानी किसी का वो कारण होगा जब किसान खेत में बोता है क्या बोता है बीज बोता है क्या बोता है बीज बोता है यानी ऐसी चीज को वो बोता है जिसके बदले में उस जैसे बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। वो धान बोता है तो धान उत्पन्न होता है वो गेहूं बोता है तो गेहूं उत्पन्न होता है एक से अनेक हो जाते हैं आम का बीज बोता है तो कालांतर में आम उत्पन्न होते हैं ऐसा इनको बीज कहते हैं अर्थात कारण तो यहां बीज का अर्थ है कारण अब ये जो कारण है इस कारण के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं कारण शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं यहां पर कारण से दो अर्थ लिया जा रहा है यहां कारण शब्द से दो अर्थ लिया जा रहा है कारण का एक अर्थ है आश्रय कारण का एक अर्थ है आश्रय आधार ये जो चारों समापत्तियां हैं ये चारों समापत्तियां जिसके आश्रय से प्राप्त होती हैं जिसके आधार से प्राप्त होते हैं जिसके आधार से ये चारों समापत्तियां प्राप्त होती हैं उस आधार को उस आश्रय को यहां पर बीज कहा है कारण कहा है इसलिए कहा जा रहा है तेव स बीज समाधि वे चारों समापत्तियां बीज वाली समापत्तियां हैं यानी कारण वाली समापत्तियां हैं आश्रय वाली समापत्तियां हैं अब ये जो आश्रय है क्या है जिसके आश्रय से जिसके कारण से ये चारों समापत्तियां लग रही हैं जिसके आश्रय से सवितरका समापत्ति निर्वितरका समापत्ति सविचारा समापत्ति निर्विचारा समापत्ति चारों समापत्तियां जिसके आश्रय से लगती हैं प्राप्त होती हैं वो आश्रय कौन है वो कारण है वो बीज है उस बीज रूपी कारण के होने पर ही ये चारों समापत्तियां प्राप्त हो सकती हैं बीज रूपी कारण के ना होने पर ये चारों समापत्तियां नहीं लग सकती हैं वो आधार है उस आधार को आश्रय शब्द से कहा जा रहा है और इस आश्रय को महर्षि वेदव्यास ने आलंबन शब्द से भी स्पष्ट किया है इसी समाधिपाद के सत्रहवें सूत्र में समाधि पाद के सत्रहवें सूत्र में आलंबन शब्द का प्रयोग किया है। वितर्क, विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमांत संप्रज्ञात यह सूत्र है इस सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने चारों समापत्तियों को इन चारों समा, समाधियों को आलंबन समाधियां कही है इसलिए उसको लंबना समाधय सालंबना समाधय इनको आलंबन वाली समाधियां कहिए वहां आलंबन शब्द का प्रयोग किया है और यहां सबीज शब्द का प्रयोग किया है ओ।